ए <laughs> एक प्रयोग भी दिया गया था अनित्यता के विषय में आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने प्रयास किया होगा कृपया बताएंगे कि जिन्होंने प्रयास किया संसार को अनित्य देखने का अथवा शरीर को अनित्य देखने अविद्या का ये पहला विभाग है कि अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना तो अनित्य को नित्य हम कैसे समझते हैं जो चीज़ें अनित्य हैं जैसे सूर्य है पृथ्वी है चंद्रमा है ये शरीर है और सांसारिक वस्तुएं हैं धन संपत्ति मकान बंगला आदि अथवा ये जो संबंध है पारिवारिक संबंध जो भी है इन सब को हम नित्य समझते रहते हैं फिर अचानक कुछ हो जाता है तो दुखी होते हैं कि ऐसे कैसे हो गया क्योंकि यथार्थ से हम बहुत दूर रहते हैं इसलिए झटका लगता है यथार्थ को स्वीकार करके चलें तो फिर दुख नहीं होगा और नित्य को अनित्य समझते रहते हैं उदाहरण क्या बनेगा नित्य को अनित्य समझते रहते हैं हम आत्मा नित्य है और उसको क्या समझते रहते हैं अनित्य जब आपने ये प्रयोग किया होगा तो हो सकता है किसी को थोड़ा डर भी लगा हो शुरू में तो लगना चाहिए क्योंकि मृत्यु यदि वास्तव में अनुभूत होगी तो डर लगेगा ऐसा लगेगा कि मैं मर जाऊंगा मैं मैं मर मैं आत्मा मर जाऊंगा जाऊंगा आत्मा मुझसे सब छूट जाएगा पहले ऐसा ही लगेगा लगना चाहिए इसका निवारण फिर मिलता है नित्यता से जैसे ही हम विचार करते हैं कि मैं आत्मा नित्य हूं जब आप उपासना में कभी इसका प्रयोग करेंगे ईश्वर से संबंध जोड़कर ईश्वर हमारे रक्षक हैं, अनंत काल से रक्षक हैं, अनंत काल से वो उनके साथ हमारा नित्य संबंध है अनंत काल से हमारा हित करते आ रहे हैं कल्याण करते आ रहे हैं मैं उनकी गोद में बिल्कुल सुरक्षित हूं हम संसार पर भरोसा नहीं कर सकते संसार के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हूँ वो हमारी पूर्ण सुरक्षा नहीं कर सकते इनसे तो हमारा दूर का संबंध है बस थोड़ा बहुत शरीर छोड़ने पे कोई हमारे साथ जाता कोई नहीं जाता कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता केवल ईश्वरी हमारे साथ रहते हैं कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले निकल जाए जब प्राण कोई ना तेरे संग चले प्रियजन परजन और कुटुम्ब जन ये मतलब के सारे दूर खड़े रह जाते हैं जब लागन जले अंगारे पहुँचा शमशान कोई नाते संग चले तन धन पद मकान कोई ना तेरे संग चले कोई, ना तेरे, संग चले। कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले सब अनित्य है इस यथार्थता को हम स्वीकार कर लेंगे तो बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे बहुत सारे क्लेशों से बच जाएंगे ऐशणाओं से बच जाएंगे जैसे ही अनित्यता दिखेगी ऐशणाए नष्ट होने लगेंगी। लगेंगे लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। व्यक्ति को मान सम्मान की इच्छा होती है धन इकट्ठा करने की इच्छा होती है अनित्यता दिखते ही सब दूर होने लग जाए मान सम्मान किससे? व्यक्तियों से और उसका ठिकाना नहीं वो खुद पे जाएगा ऐसा मान सम्मान किस काम का अच्छा पाने वाले कौन हम हमारा ठिकाना नहीं हम कब अर्थी पे चले जाए अच्छा ये मान सम्मान मान लो मिलेगा भी लोग कहते मेरा मान हो जाए सम्मान हो जाए मुझे दुनिया याद रखे मेरा नाम तो रहे कब तक रहेगा ये दुनिया में नाम कब तक रहता है ना? जादा जादा चार ना? तो नाम ज्यादा से ज्यादा अरब 32 करोड़ ही रहेगा इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा पिछले उनमें भी गिने चुने के नाम है अच्छा चलो मान लो नाम याद भी आ रहा है तो इससे उसको क्या लाभ हो रहा है जो इतना परेशान था ऐशना के लिए मान लीजिए कोई परेशान था और उसका नाम हो रहा है मरने के बाद उसको क्या लाभ हो रहा है उसको कोई याद आ रहा होगा कि मुझे लोग याद कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा तो ये सब अविद्या है मान सम्मान धन प्रतिष्ठा ये वो ये होना चाहिए साधन साधन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं साध्य के लिए तब तो है हम विवेकी बुद्धिमान अन्यथा हम अविद्या से युक्त कहलाएंगे बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे सारी आत्माएं अल्पज हैं अल्प शक्ति वाली सब भिकारी हैं अब एक भिकारी दूसरे भिकारी से आशा रखता है तो ये व्यवहारिक है क्या एक भिकारी दूसरे भिकारी से आशा रखे अथवा सेठ से रखे बस तो सेठ से मिलने का हमें प्रयास करना चाहिए भिकारियों से क्या मान सम्मान धन और ये और वो उसकी आशा रखना अपेक्षाएं रखना तो लोकेष्णा पुत्रेशा वित्तषणा सब नष्ट होने लगती है जैसे जैसे मृत्यु दिखती है अनित्य को नित्य समझना नित्य को अनित्य समझना यह अविद्या का एक विभाग कुछ रखा गया अब आगे चलते हैं दूसरा विभाग अशुचि को शुचि समझना और शुचि को अशुचि समझना इसका अर्थ है कि अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना अपवित्र को पवित्र समझना और पवित्र को अपवित्र समझना ये जो अशु अशुचि शब्द है इससे बहुत सारी बातें ग्रहण होती हैं असूचि का अर्थ है अपवित्रता जो अहितकर है उसको हितकारी समझ लेना जो पाप है उसको पुण्य समझ लेना जो बुरा है उसको अच्छा समझ लेना जो गलत है उसको ठीक समझ लेना जो हानिकारक है उसको लाभदायक समझ लेना ये सब इसी विभाग के अंतर्गत आएंगे अनर्थ को निरर्थक को सार्थक समझ लेना है ना इसका विस्तृत क्षेत्र असूची को सूची समझना इसमें भी फिर वस्तुएं हैं और कर्म है अपवित्र वस्तुओं को पवित्र वस्तु समझ लेगा अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु समझ लेगा हानिकारक वस्तुओं को लाभदायक वस्तु समझ लेगा आदि अब कर्म की दृष्टि से देखते हैं अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म समझ लेना अपवित्र कर्मों को पवित्र कर्म समझ लेना हानिकारक कर्मों को अहितकारी कर्मों को पाप कर्मों को इससे विपरीत समझ लेना ये सारी बातें इस दूसरे विभाग में आएंगी अब हम उदाहरण लेते हैं उदाहरण लेते हैं पहले वस्तु इसका लेते हैं जिससे हम सीधा जुड़ सकें समाज में हम देख रहे हैं जो अपवित्र वस्तुएं हैं जैसे अंडे मांस आदि शराब इनको लोग अच्छा समझकर कर प्रयोग करते रहते हैं, तो ये अविद्या है अच्छा चलिए मान लीजिए हमने ये सब छोड़ रखा है फिर भी खान पान में बहुत सारी अविद्या समाज में फैली हुई है और दिनों दिन पता भी लगती जा रही है एक हमें पता लगा था अपने श्री लक्ष्मी नारायण जी यहाँ उपस्थित हैं इन्होंने बताया था कि रिफाइंड तेल के विषय में अब आप देखते होंगे रिफाइंड तेल के विषय में आप सर्च करके देखेंगे भयंकर हानियां लिखी और बुद्धि से भी समझ में आता है कि अच्छा भला जो प्राकृतिक तेल है उसके रंग को गंध को केमिकल डाल के अधिक अत्यधिक तापमान देकर के उसको नष्ट कर देना ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना तो निश्चित रूप से हानि तो करेगा ही करेगा बुद्धि से इतना तो हम सोच सकते हैं तो जैसे रिफाइंड तेल को अब पता ना होने के कारण लोग उसको प्रयोग करते हैं, हमने भी किया बाद में पता लगा अब कुछ प्रयास किया जा रहा है अभी तो आपके भोजन में लगभग कच्ची घानी का तेल प्रयोग हो रहा है रिफाइंड से आपको बचाया जा रहा है तो ये खान पान की अविद्या हुई ये तो एक उदाहरण ले लिया ऐसे बहुत सारी अब ये समाज में जो कोका कोला पेप्सी और ये सब चल रहा है ये तो भयंकर चलो ये तो मान लीजिए हमने छोड़ रखा पर अभी हमें शुद्धता और बढ़ानी है और बढ़ानी है क्योंकि आप मुझे बताएं, हम यज्ञ करते हैं यज्ञ में हम शुद्ध सामग्री डालने का विधान है अशुद्ध शुद्ध।, शुद्ध अशुद्ध को नहीं है ना विधान इसी तरह से हमारे शरीर में ये जठराग्नि है ये भी यज्ञ कुंड है इसमें हमें आहुति देनी यदि सोच समझकर ठीक ठाक आहुति देंगे तब तो ये लाभ करेगा नहीं तो धुआं होगा कब्ज होगी वायु बनेगी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आलस से बर्बाद आ जाएगा तो जठराग्नि में हमको जो आहुति देनी है वो भी शुद्ध होनी चाहिए तो जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाए हमारा सामर्थ्य जितना हो उतना उतना हमें शुद्धता का प्रयास करते जाना चाहिए ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है तब तो हम ईश्वर के दृष्टि में ठीक कहलाएंगे नहीं तो हम प्रज्ञा अपराधी कहलाएंगे प्रज्ञा अपराध शब्द से कौन परिचित है आप डॉक्टर हैं ना आयुर्वेद के आप ज्यादा परिचित होंगे अच्छा ये बताएं यज्ञ में हम अशुद्ध सामग्री डालें तो दंड मिलेगा या नहीं अच्छा ये संपत्ति ईश्वर की है ये यह ईश्वर की व्यवस्था से उत्पन्न होती है इसमें यदि हम अशुद्ध चीजें डालेंगे तो हमारी एंट्री होगी या नहीं होगी एंट्री यानी नहीं समझे ईश्वर के ज्ञान में एंट्री होती पाप पुण्य की होती है नहीं होती है ईश्वर न्यायकारी है हम उसकी संपत्ति का जितना दुरुपयोग करेंगे ईश्वर उतनी एंट्री करेगा और आगे छीन लेगा दंड देगा भयंकर भीमा इंद्रस्य ईश्वर ने चेतावनी दे रखी है इसका ये मंत्र का हिस्सा है भीमा इंद्रस्य से हे हेतया पहले सुना किसी ने ये किसी ने नहीं सुना ईश्वर के दंड भयंकर है इसका हिंदी में यह हंति रक्षो हंति असद व ईश्वर मारता है हंति रक्षो राक्षस को गलत काम करता है जो हंति मारता है असद वदन असत्य बोलने वाले को बहुत सारे प्रमाण है जिसमें यह आया है कि ईश्वर छोड़ता नहीं है ये तो हम समझते हैं ना कि ईश्वर क्षमा नहीं करता तो ये बताइए जो जो हम गलत कर्म करेंगे शरीर के साथ क्या छोड़ेगा ईश्वर नहीं छोड़े यदि हमें ज्ञान है हमारा सामर्थ्य भी है फिर भी यदि हम अनारियों के काम करते हैं तो ज्यादा दंड मिलेगा जानबूझ के हो गया ना ये तो तो जितना यदि हम ईश्वर से जुड़ेंगे ईश्वर की उपासना करेंगे ईश्वर की न्यायकारिता समझ में आएगी तब हमारे अंदर इन कामों को करने की इच्छा होगी रुचि होगी नहीं तो जीवन आलस प्रमाद मूर्ता में राग द्वेष में कंजूसी में बीत जाएगा उदारता भी ईश्वर से जुड़ने से ही आती है ऐसे नहीं आती यदि है तो, नहीं तो फिर जैसी परिस्थिति वैसा, भोगना पड़ेगा अवैध सृष्टि में हमारा जन्म हुआ है। कौन सी सृष्टि है ये वैदिक सृष्टि है ये यानी ये पृथ्वी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ अवैध पे जन्म है ना हमारा भी कितने परसेंट लोग वैदिक है यहाँ वैदिक राजा कौन है का? वैदिक तो हमारे कर्म गलत थे इसलिए हमको ये पृथ्वी मिली नहीं तो दूसरी पृथ्वी मिल जाती जहां महाभारत आदि या इतिहास गड़बड़ नहीं हुआ होगा बहुत भयंकर स्थिति नहीं बनी होगी तो हमें यदि अवसर मिला है जानने को मिल रहा है वेदों की बातें मिल रही हैं, यम नियमों की बातें जानने को मिल रही हैं, यदि व्यवहार में नहीं लाते हैं तो और अवैधिक में ना चले जाएं कहीं ईश्वर कहेगा तुमको तो यही पसंद है ठीक है तुम्हारे लिए यही पृथ्वी ठीक है और घटिया पसंद है तो और घटिया में भेज देंगे जैसा हम चाहते है वैसा ही मिलता है वास्तव में हम गलत कर्म करना चाहते हैं गलत पाप कर्म कर लेते हैं तो फिर हमें निम्न मिलती है हम ऊपर उठना चाहेंगे तो उठ सकते हैं नीचे गिरना चाहे तो गिर सकते हैं हमारी स्वतंत्रता होती पूरी तो हम नीचे गिर जाते हैं अशुद्ध को शुद्ध समझकर अविद्या के कारण हम अल्पजय हैं अल्प शक्ति वाले हमें पता नहीं होता है इसलिए गलतियां करते रहते हैं इसलिए हमें पता करते रहना चाहिए जितना ज्यादा पता करेंगे तब वैराग्य आएगा वैराग्यम व्यास जी का वाक्य है। मुक्ति और स्वयं ईश्वर ने घोषणा की है विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं विद्या शाब्दिक वाली नहीं व्यवहारिक पता तो लग जाता व्यक्ति को व्यवहार में उतारने में खून पसीना एक करना पड़ता है संस्कार बाधा डालते हैं उसके अपने अंदर के जो संस्कार होते हैं वो बाधित करते हैं उसको उनसे लड़ना पड़ता है उनको मारना पड़ता है जूझना पड़ता है तब करना पड़ता है तब योग सिद्ध होता है इसलिए आया न नपस्वी सिद्धयति। जो तपस्या नहीं कर सकता है उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता तो हमें असुचि को सूची समझने की जो भूल है वो दूर करनी पड़ेगी ये तो हुआ थोड़ा सा खानपान के क्षेत्र में क्योंकि खानपान का प्रभाव पड़ता है उपनिषद में आया है आहार शुद्धु सत्व सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विमोक्ष हमारा आहार शुद्ध होगा तो मन बुद्धि पवित्र बनेगी नहीं तो मन बुद्धि पवित्र बनेगी ही नहीं कुछ ना कुछ तमोगुण और रजोगुण और ये सब बाधित करते रहेंगे हमको सूक्ष्म विषय समझ में नहीं आएंगे ये शिविरों में सब लोग तो नहीं आते क्योंकि निर्णय किससे लिया जाता है बुद्धि से यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है तो हम गलत निर्णय करते रहेंगे और ये जो अमूल्य समय मिला है जीवन मिला है वो हमारे छोटे कामों में लग जाए छोटे कामों में लग जाए तो बुद्धि को पवित्र रखना बहुत बड़ा काम है प्रार्थना भी करेंगे पुरुषार्थ भी करेंगे तब बुद्धि बढ़ती है योना प्रार्थना करनी पड़ेगी और पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा ज्ञान जैसा जैसा मिलेगा उसके अनुरूप आचरण करके ईश्वर को दिखाना पड़ेगा कि मैं बुद्धि बढ़ाना चाहता हूं नहीं तो ईश्वर रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन तो हमें ज्ञान विज्ञान को बढ़ा करके ये एक विभाग आया आहर आदि का इसको शुद्ध करना चाहिए इससे मन बुद्धि पवित्र होती है उससे फिर स्मृति स्थिर होती है ध्रुव होती है और उस स्मृति की सहायता से फिर हम सर्व ग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष सब बंधनों से छूट सकते हैं छूट जाते हैं सारा खेल तो बुद्धि का होता है स्मृति का होता है याद ही नहीं रहता व्यक्ति को मैंने पहले यह खाया पिया था और इससे दुख भोगा फिर भूल जाता है तो असूचि को सूची समझना अविद्या है अब एक इसका एक महत्वपूर्ण विभाग लेते हैं जिसका बहुत बड़े क्लेश से संबंध है उस क्लेश का नाम है काम वासना और ये काम वासना उत्पन्न होती है असूचि को सूची समझने से ही ये कौन सी असूचि है जिसको व्यक्ति सूची समझ लेता है वो है शरीर शरीर को अपवित्र शरीर अपवित्र है और उसको पवित्र समझ लेता है उससे आसक्त हो जाता है लगाव हो जाता है राग हो जाता है जिसके कारण वासनाएं उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति पागलपन से युक्त हो जाता है कई तो उसके पीछे व्यक्ति अपना धन को समय को शक्ति को प्रतिष्ठा को कर्तव्य को रोजगार को पता नहीं क्या क्या खो देता है ये भयंकर अविद्या तो इस और ये अविद्या जब तक हमारे को विद्या ना आए दूर नहीं होने वाली। उम्र के साथ दूर नहीं होती है कम उम्र वाले को जितनी परेशान करेगी वैसे ही मरने से पहले वाले को भी परेशान कर सकती है वृद्धावस्था में भी क्योंकि इसके लिए मेहनत नहीं की गई जिसने पांच गुणित आठ चालीस पढ़ाई नहीं तो उम्र बढ़ने से थोड़ी पांच गुणित आठ आ जाएगा अपने आप आ जाएगा क्या तो जाना ही पड़ेगा सीखना ही पड़ेगा उस अविद्या को जब तक विद्या से दूर नहीं करेंगे वो दूर नहीं होगी एक-एक के पीछे समय लगाना पड़ता है है शक्ति लगानी पड़ती है। पहले तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है फिर उसका श्रवण मनन निधि आदि करके साक्षात्कार करना पड़ता है तब वो व्यवहार में आती है तो शरीर अपवित्र है कैसे है यह अपवित्र अच्छा हम रोज स्नान करते हैं या नहीं क्यों करते हैं? है, है हमें लगता है ना कि कुछ गंदा हो रहा है बदबू आती है ना शरीर दो चार दिन स्नान ना करें और पास में खड़ा हो पूरी तो ये जो बदबू आती है ये तीन चार दिन में इकट्ठी हुई या हर दिन हो रही थी हर दिन हो रही थी हर घंटे हो रही थी, हर, हो रही थी, हर, हो रही थी। हो हर पल हो रही ना आप समझ गए तो ये एक ऐसा शरीर है जहां से हर पल गंदगी निकल रही है ये अलग है कि हम इसको देख नहीं पा रहे यही तो अविद्या है इसमें जो शरीर में ऐसा कोई चीज बताइए तो जो पवित्र हो कोई एकाध अंग एकात हिस्सा जो पवित्र हो जिसको आप कहें कि ठीक है ये पवित्र है ये शरीर का अंग है क्या शरीर का हिस्सा है शरीर को आत्मा मान लेंगे तो अविद्या में आ जाएंगे रहने मात्र से नहीं वो हो, हो जाएगा शरीर शरीर की बात चल रही है ना शरीर में कोई ऐसी चीज है क्या शरीर का अंग आत्मा तो शरीर से पृथक है अभी आगे आएगी अब शरीर का कोई एक अंग बताइए जो पवित्र हो यहाँ से मल निकल रहा है अभी ऐसे ऐसे करना पड़ता है कान से मल निकलता है नाक से मल निकलता है मुंह से मल निकलता है हर जगह से तो मल निकलता है, पसीना भी मल है बाल से मल निकलता है ये लिख दिया है ना हड्डी खून मांस कफ पित्त लार पता नहीं क्या क्या है शरीर में कभी शरीर को आप इस रूप में देखने का प्रयास करते हैं अपना या दूसरे का यही क्या हम देखते ही नहीं इस रूप में कि यह शरीर ऐसा है वास्तव में और प्रभावित होते रहते हैं आकर्षित होते रहते हैं अच्छा ये प्रभावित और आकर्षित किससे होते हैं शरीर में ऐसा क्या है जो प्रभावित करता है शरीर भी कई तरह के हैं ना कोई तो प्रभावित करते हैं और कोई प्रभावित नहीं करते जो हमको प्रभावित करते हैं अच्छे लगते हैं उनमें क्या खास बात होती है रूप रंग काला अच्छा नहीं लगता गोरा अच्छा लगता है ना? हर किसी की मुखाकृति प्रभावित नहीं करेगी किसी खास की करेगी ऐसा क्यों होता ये रूप रंग आखिर बला क्या है जब तक हम इसकी तह में नहीं जाएंगे दूर नहीं होगी शरीर जिस बना जिस चीज़ से बना है ये तो मांस खून का लोथड़ा इसमें से निकल रहा है मल मूत्र पसीना ये लिखा है ना इसमें आप संख्या दस कल हमने पढ़ा भी था विवेक नारायण श्लोक संग्रह के माध्यम से व्यास जी ने बहुत अच्छी तरह से शरीर की अशुद्धि को प्रकट किया है स्थानाद अपि विदुः हि उपस्थम संधिकरण इसका अर्थ लिखा हुआ है समय हमारे पास सीमित होता है संक्षेप में हम देखते हैं ये जो शरीर है कहा से उत्पन्न होता है गंदे स्थान से इसका ये बना किससे है रजवीर से उपस्थम इसका आश्रय क्या है मांस रक्त इसके आधार पे ये टिका हुआ है निधन होने से मृत्यु हो जाने से डेड बॉडी को कोई घर रखना चाहता है कायम आधे सोचत्वात हर दिन इसको शुद्धि की अपेक्षा होती है हर समय शुद्धि की अपेक्षा होती है ऐसा ये शरीर है इसलिए इसको जो पंडित हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, उस शरीर को अशुद्ध मानते हैं और हम क्या मानते हैं तो हम फिर पंडित नहीं कहलाएंगे तो हमें इस अविद्या को दूर करना पड़ेगी और ये कैसे दूर होगी ये दूर होगी बार बार चिंतन मनन करने से शरीर के विषय में विचार करने से हमारे अनुभव होते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल बहुत हो गए हैं पर निर्णय नहीं हुआ है हमारे सामने बहुत सारी आ चुकी हैं जब हम शरीर हमको अपवित्र रूप में दिख चुका है पर हम उस समय हमारा ध्यान कहीं और होता है निर्णय नहीं निकाल पाते निर्णय लेने का नाम ही निर्णय दृढ़ निर्णय हो जाने का नाम ही निधि है दृढ़ निश्चय डॉक्टर को क्यों नहीं वैराग्य होता वो तो ऑपरेशन करता क्योंकि वो ये नहीं करता मनन निधि उसको इस तरह की विद्या अच्छे से पता नहीं होती जिसको पता होगी वो डॉक्टर जो है वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा शरीर से यानी आकर्षण खत्म हो जाएगा व्यवहार अलग है आकर्षण आसक्ति ये है जड़ ये हट गई त्रिष्णा हट गई आसक्ति हट गई ये वैराग्य है अपर वैराग्य में आप देख लीजिए दृष्टानुश्रविक विषय भी कृष्ण से वशीकार सिगरेट पीना हानिकारक है समझ में आ गया अच्छी तरह से ये विवेक है सिगरेट अब नहीं लेता है छोड़ दिया पीता नहीं है यह वैराग्य व्यवहार में आए फिर दुकान आई नहीं जाऊंगा ये अभ्यास बार बार प्रयत्न करते रहना अपने आप को रोके रखना यह अभ्यास है तो वैराग्य प्राप्ति के लिए हमारा सबसे मुख्य काम है कि विवेक उत्पन्न हो जाए दृढ़ निश्चय हो जाए कि वस्तु यथार्थ रूप में है कैसी कितनी सुखदायक है कितनी दुखदायक है, दुख है जैसी रूप दिखेगा आपको लगेगा ये तो इसमें मैं सुख लूंगा इससे आकर्षित होगा तो पता नहीं मेरा कितना पतन होने वाला दुख दिख जाएगा सीधे ऐसी स्थिति जब बनेगी बनानी पड़ती है बन सकती है असंभव नहीं तो शरीर को अपवित्र हम कैसे देखें शरीर का पोस्टमार्टम करके ये जो पतली सी परत है इसको हटाना चाहिए ऐसे आप चित्र देखें नेट के माध्यम से जिसमें परत हटी हो उसको बार बार देख के उसकी स्मृति को दृढ़ करें और फिर सामने वाले को उसी रूप में देखें जो शरीर आपको प्रभावित करता है उसको लाके स्मृति में उसका कर दे पोस्टमार्टम उसकी ये चमड़ी को हटाएं हड्डी मांस खून के रूप में देखें ऐसा अभ्यास किया जा किया जा सकता है कि हम व्यक्ति को कंकाल के रूप में देख सकते हैं कंकाल बैठे हैं बहुत सारे सब तो बंदा है इसमें अच्छा क्या है यदि ये, ये बाल निकल के अब जो बाल सजाते हैं सवारते हैं और लोग सोचते हैं वाह क्या बाल है और वही बाल आपके थाली में आ जाए तो हमें एक्सरे की नजर रखनी पड़ेगी किसकी नजर रखनी पड़ेगी एक्सरे की दृष्टि से देखना से पड़ेगा यदि हमें योगाभ्यास बनना है तो मोक्ष प्राप्त करना है अविद्या हटानी पड़ेगी अविद्या कैसे हावी हो जाती है कैसे दूर करना है इससे संबंधित सूत्र भी आए हैं न्याय दर्शन में पृष्ठ संख्या नौ न्याय दर्शन के दो सूत्र इसमें संकलित किए गए हैं पहला सूत्र है दोष निमित्तम रूपादय विषया कृताः ये जो दोष है राग द्वेश इनका जो कारण है वो ये जो पांच विषय है रूपादि उसमें हम मिथ्या संकल्प कर लेते हैं मिथ्या विचार कैसे करते हैं स्त्री पुरुष के प्रति करती है और पुरुष स्त्री के प्रति करता है अथवा समान भी कर सकते हैं अविद्या का कोई अंत नहीं है कैसे करते हैं मिथ्या संकल्प उत्पन्न करते हैं और इसमें कवि लोगों का बड़ा सहयोग रहता है वो कहेंगे मुखड़ा चांद का टुकड़ा ये कहेंगे दांत मोतियों के समान इसका मुख कमल के समान है ये विद्या फैलाती है या अविद्या फैलाती है अविद्या फैलाती इसमें आया है इस तरह के संकल्प लेंगे रूप को देखकर स्त्री या पुरुष जो भी है स्त्री भी अलग अलग तरह से पुरुष को देख सकती पुरुष स्त्रियों को देख सकते हैं ये तो उदाहरण लिया जा रहा है दोनों क्षेत्रों में घटाना जो भी बात कहूंगा एक क्षेत्र में नहीं बलवान है हष्ट पुष्ट है प्रभावित होना रंग से प्रभावित होना और मिथ्या संकल्प लेना अच्छा पर सुख तो उत्पन्न होता है इसको कैसे नकारे अच्छा रूप हो तो सुख तो लगेगा होता क्या है कि ईश्वर की व्यवस्था है रूप रंग आदि व्यवस्थित होंगे सात्विकता लिए होंगे तो मन में सत्वगुण को उत्पन्न करेंगे और मन में सुख उत्पन्न होगा होगा मतलब हम कर लेते हैं मन में हम सत्गुण उत्पन्न कर सकते हैं व्यवस्थित वस्तुओं को देख करके अच्छी वस्तुओं को देख करके होती है ये आसन अभी इधर उधर बिखरा दो बेकार लगेगी, व्यवस्थित रख दो, अच्छे लगेंगे अच्छा लगता है क्योंकि व्यवस्था से सुख होता है अव्यवस्था से दुख होता है तो इसी तरह से ये सब क्षेत्रों में लागू हो जाता है यदि आकृति व्यवस्थित है तो सुख देगी अव्यवस्थित है तो दुख मतलब उतनी अच्छी नहीं लगेगी उदाहरण यह है ये चौक से एक तरफ तो फूल जैसा बना है और उतनी ही चौक से लगभग है दोनों चौक है या नहीं एक ठीक दिख रहा है और एक उसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसको देखने से कुछ अच्छा लग रहा है और उदाहरण देखिए ये प्लेट पेपर है ठीक है अब देखिए कैसा लग रहा है ना? और अब देखिएगा कैसा लगेगा देखिए नाव बन गई ना बुद्धि बदल गई ये वही कागज है ना अब नाव बन गई अब थोड़ी कुछ विशेष लग रही है और आप देखिएगा अब क्या लग रहा है अब कूड़ा बन गया ठीक है अब इससे रूप समझ में आएगा कि वास्तव में रूप क्या चीज है रूप है परमाणुओं के क्रम का व्यवस्था परमाणुओं के क्रम की व्यवस्था यह चौक उतनी है उसमें एक विशेष तरह के व्यवस्था है परमाणुओं की इसमें नहीं रूप केवल इतना ही है अब जो रूप है व्यवस्थित है वो प्रभावित तो करेगा यदि व्यवस्थित है तो अच्छा लगेगा उसको कैसे रोकें उसको रोके कैसे फिर तो उससे संबंधित कुछ बातें आगे आएंगी कुछ अभी रखते हैं हमें यह देखना है जो सुंदरता है इसको कहेंगे दूसरे शब्दों में सुंदरता सुंदरता जो है गुण किसका है गुण और गुणी ये दर्शन का विषय है गुण गुणी में रहते हैं ये जो नाव बनी थी वो कागज में था वो गुण ये फूल बना है ये चौक के कारण हुआ गुणी इसका चाप है इसी तरह से ये जो रूप है वो व्यवस्थित जो दिख रहा है वो गुण किसका है? शरीर का हड्डी मांस खून का चमड़े का चमड़ा पवित्र है या पवित्र? बस तो अब नजर चमड़े पे रखना है, अपवित्रता पे रखना है अपवित्र पदार्थ किसी भी रूप रंग का हो है तो अपवित्र। टट्टी को कोई व्यवस्थित करके ला दे तो अच्छी लगेगी क्या टट्टी तो टट्टी ही रहेगी मल तो मल ही रहेगा ये शरीर भी एक प्रकार की टट्टी है या नहीं आप कहेंगे कहा फंस गए हम जो खाते हैं यहां से बस वो खराब हो जाता है सब शुरू हो जाता है यहां आते आते मोटा भाग बारीक भाग से शरीर बन गया मोटा भाग निकल जाता है तो वही फिर उसमें से भी निकलता रहता है देखो अभी आवाज आ रही थी बुरा तो नहीं मानेगा ये कक्षा है मेरा भी शरीर है आप जैसा आपका है। तो हमें चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों का अपवित्र है ऐसा नहीं समझना अलग अलग पक्ष वाले कोई गोरा हो तो उसका मल में से सुगंध आई जैसा नहीं है वो सुबह देख लेना आप जाके उसके बाद पवित्र है इसको करते रहना चाहिए का दरवाजा बंद रखते हैं, कैसी बदबू आती है एक व्यक्ति गया फिर बाहर निकलता व्यक्ति तुरंत दूसरा जाए पता लग जाएगा शरीर था या अपवित्र था चाहे स्त्री वाले में चाहे पुरुष वाले दोनों में एक जैसी बदबू आई इसलिए थोड़ा सुबह सुबह दरवाजा चाहे तो खुला छोड़ दिया करें क्योंकि एक के बाद एक जाते हैं ना तो खुला रखने से क्या वेंटिलेशन ठीक हो जाएगा जीना तो पड़ेगा जब तक हम अविद्या में हैं, जब हमें यह अविद्या दिखने लगेगी तब हम इससे दूर होने का प्रयास करेंगे कि मुझे ऐसे जगह नहीं रहना ये गंदगी वाले इलाके वास्तव में तो गंदगी सब चारों ओर है वो तो हम उसको गंदगी कह देते हैं जिससे हमें रोग हो जाए वैसे तो नहीं तो सब गंदगी गंदगी है है कि नहीं अब इसमें सब चलते हैं इसी को हम छू भी लेते हैं सब कर लेते हैं पता नहीं सब ज्यादा से सोचना पड़ेगा तब वैराग्य होगा पर इसका निवारण लिख लेगा आत्मा की पवित्रता से कि मैं आत्मा पवित्र हूं इनसे बिल्कुल पृथक हूं ये आगे आएगा इसमें केवल रोगों से बचने के लिए जितना करना पड़ता है सूची उतना कर लेना चाहिए बाकी फिर इससे पूरा छूटने का प्रयास करना चाहिए कि हमें इस गंदे इलाके से हटना क्योंकि ये जो शरीर है वो रोगों का घर है रोग कहाँ रहते हैं कैंसर टीबी सर्दी जुकाम कब्ज सिर दर्द पेट दर्द घुटने का दर्द हार्ट अटैक कहां होता है ये सब शरीर।, शरीर में और उस शरीर को हम चाह रहे हैं हमें ऐसे शरीर को छोड़ना पड़ेगा छोड़ने की भावना बनानी पड़ेगी कि हे परमेश्वर मुझे शरीर नहीं चाहिए मुझे मुक्ति चाहिए मैं बिना शरीर के देखना चाहता हूं सुनना चाहता हूं आपका आनंद भोगना चाहता हूं लोक लोकों की यात्रा करना चाहता हूं ऐसी योजना बनानी चाहिए नहीं तो नहीं यही अच्छा लगता रहेगा और ईश्वर फिर देता रहेगा यह अच्छा लगता रहेगा तो ईश्वर देता रहेगा जब हम छोड़ेंगे विवेकी बन के छोड़ेंगे फिर ईश्वर हमको छुड़वा दे हम ही नहीं बढ़ते हैं भयंकर फैशनबाजी आज चल रही क्या दिखाना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं बालों से शरीर से कपड़ों से सेंट लगाकर पाउडर लीप के आ जाते हैं दिखाना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं और फंसने वाले फंस जाते हैं क्योंकि वो सेंट को गुण सेंट को और मल मूत्र वाले शरीर को पृथक नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि ये गंध तो इसकी है अरे गंध उसकी नहीं है उसकी गंध सुबह सुबह पता लगेगी आपको ऐसे सूक्ष्मता से विचार करना पड़े। रूप मुखाकृति ये मुख क्या है टैंक का टन है वो भूल जाता है सब कि थूक है लार है पता नहीं क्या क्या है हड्डी मांस खून सब भरा पड़ा है ऐसी होती है विद्या भयंकर काम वासना में बुद्धि ठप हो जाती है ब्रेक लग जाती बुद्धि पे ये संसार किससे चलता है पता अविद्या से ये जो संसार है वो किससे चलता है अविद्या बुद्धिमान इस संसार में रहना नहीं चाहता है बुद्धिमानों के रहने का स्थान नहीं है अविद्या से युक्त रहेंगे तो ईश्वर अविद्या वाले इलाके में भेजता रहेगा विद्या से युक्त हो जाएंगे तो ईश्वर प्रमोशन कर देगा विद्या वाले इलाके में भेज देगा कहा जाना है यह हमको निर्णय स्वयं करना पड़ेगा तो शरीर अपवित्र है मिथ्या संकल्प कर करके हमने अपने संस्कार खराब कर लिए मिथ्या देख देख कर कि टीवी में क्या दिखाया जाता सब फैशनबाजी है न और उससे हम क्या करते है? सुख ग्रहण करते रहते हैं हम सोचते इससे सुख मिले देखते रहते हैं इस सुख में कितना दुख मिला है आगे आएगा ही जब वो दुख दिखने लगेगा तब व्यक्ति बंद करेगा टीवी नहीं तो सुख लेता रहेगा फंसता रहेगा संकल्प की जगह हमें वास्तविक संकल्प लेना पड़ेगा कि ये हड्डी मांस खून का लोथड़ा है इसकी आंखें कोई ये वो क्या है कमल के वो चांद की तरह और कमल की तरह और इसकी उसकी तरह नहीं है ये खून हड्डी मांस है वो आगे वाले सूत्र में आया है क्या करना है तन निमित्तम तू अवि अभिमान वो जो निमित्त है कारण किसका तत्र, राग का, राग द्वेष आदि का उत्पन्न हो जाता है है है शरीर से सुख लेना चाहता है। उसका कारण है उसको अवयवी मान लेना तन तु अवयवी अभी माना मान लेना क्या मान लेना अवयवी एक होता है अवयव और एक होता अवयवी जब अलग अलग परमाणुओं के रूप में देखेंगे तो क्या अवयव जब जोड़कर कुछ बन जाएगा तो कहलाएगा अवयवी ये शरीर अवयवी रूप में देखेंगे मतलब कि ये तो मोहन है इतना ऐसा रूप है ऐसा रंग है इतना बल है इस रूप में याद करेंगे तो फंसेगे और अवयव रूप में देखेंगे वो तो बच जाएंगे ये बाल है गंदे हैं, ये कान है खून है पसीना है मल है मूत्र है एक किलो दो किलो का इसके पेट में मल मूत्र भरा पड़ा अब आपको एक सूटकेस में कोई रग, दे दे मल मूत्र का दो किलो कैसा लगेगा सूटकेस वो? और उस शरीर को छूना चाहते हैं, उससे सुख लेना चाहते पता नहीं क्या क्या करना चाहते है ये सब अविद्या जब शुद्धि का पालन करेंगे तो शुद्धि का फल महर्षि पतंजलि जी ने क्या लिखा है शुद्धि का फल शौचात स्वांग जुगुपा पर यही है ना सूत्र शुद्धि का पालन करने से शरीर से फिर घृणा हो जाएगी शरीर की वास्तविकता सामने आ गई तो बहुत बड़े रोग से हम दूर हो जाएंगे जिसको काम कहते हैं ये बहुत बड़ा कारण है संसार में फंसाने का अब इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप विचार सकते हैं फिर इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध भी आता है फिर पागलपन भी आता है पता नहीं क्या क्या होता रहता है तो हमें इस अविद्या को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए कि शरीर अपवित्र है स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का हो चाहे मिस वर्ल्ड का हो या मिस इंडिया का हो सब शरीर आप पवित्र हैं तो अब शरीर को किस रूप में देखना चाहेंगे अवयव रूप में और संकल्प कौन से करना चाहेंगे वास्तविक मिथ्या नहीं तो मिथ्या उत्पन्न होंगे होता क्या है ये चंद्रमा को हम देखते हैं तो चंद्रमा से सुख उत्पन्न होता है तो सुख की जो अनुभूति है उसके कारण हमको चंद्रमा अच्छा लगता है तो जब हम किसी ये कवि जो होते हैं ना वो ऐसे उदाहरण जोड़ते हैं जिससे कि वो सुख मैच करें तो वो शरीर के अंगों को ऐसे कल्पना से कह देते हैं ये ऐसा है ये वैसा है उसमें मिलाते क्या है वो सुख को सुख के कारण मिला देते हैं वास्तव में तो कुछ है नहीं वैसा पर वो जो सुख मिल रहा है उसके साथ बहुत सारा दुख छिपा हुआ है ये जिसको दिख जाएगा वो उस सुख को छोड़ेगा फिर हम छोड़ देते हैं हमको दुख दिखा और हम तुरंत छोड़ देते हैं अब खीर में आपको पता लग जाए कि इसमें पोटेशियम साइनाइड मिला है खाएंगे छिपकली गिर गई कि खाएंगे क्योंकि दुख दिख गया अब उसका काजू बादाम उसका दूध जो है और सारी चीजें जो है वो अब आपको खीर नहीं दिखेगी जहर दिखेगी इसी तरह से वो पुरुष या वो स्त्री जो आपको पहले प्रभावित करता था प्रभावित करती थी वो आपको जहर दिखेगी दिखेगा आपको दुख दिख जाएगा तो इस अविद्या से बचने के लिए बहुत सारे आ, प्रयोग करने होते हैं पुरुषार्थ करना होता है निधि करना होता है तब हम इस अविद्या से बच सकते हैं शरीर को अलग-अलग तरह से अपवित्र रूप में देखते रहना चाहिए अब ये शरीर से जो वायु निकलती है तो अशुद्ध होती है इंजेक्शन लगाते हैं, एक का इंजेक्शन दूसरे में नहीं लगाते ना। क्योंकि अपवित्र है रोग इधर से उधर हो जाएंगे रोगों का घर है लिखा ही है। ऐसे घर में हम कब तक रहना चाहेंगे छूटना चाहना, छूटना चाहिए या नहीं चाहिए तो छूटने के लिए प्रयास हमें ही करना पड़ेगा तो शरीर को हमें अवयव रूप में देखना है हड्डी मांस, खून के रूप में देखना है आज यही प्रयोग करना आज जिसका शरीर दिखे उसको बस कल में बदलना है हड्डी मांस, खून के रूप फिर अपना भी देखना है अशुचि को सूचि समझना ये अविद्या है इसी तरह से सूची को असूची समझना ये भी अविद्या है अब इसको पलट दिया गया जैसे जो अच्छे पदार्थ है सात्विक पदार्थ है घी है दूध है लोग आजकल उसको पसंद नहीं करते गाय का दूध लोगों को पता नहीं चल रहा और इसी तरह से कर्म है जो अच्छे कर्म है सत्य बोलना चोरी ना करना परोपकार करना दान देना इसमें रुचि नहीं होती व्यक्ति की अंदर से इच्छा नहीं होती है देख देख के करता है अथवा कोई प्रेरणा मिले तब करता है क्योंकि हमारे अंदर अविद्या भरी हुई है राग द्वेष, लोभ आदि के कारण हम सेवा परोपकार और दान और सत्य बोलना ये इसको जो है आचरण में नहीं ला पाते क्योंकि हम इनको अच्छा समझते ही नहीं अच्छा समझेंगे तब तो लाएंगे ना और अच्छा कैसे समझेंगे जब हमें ईश्वर दिखेगा तब इसको अच्छा समझेंगे ईश्वर दिखता ही नहीं, ईश्वर बुद्धि में रहेगा वेदों पे श्रद्धा होगी ऋषियों पे श्रद्धा होगी उनके कुछ वचन पढ़े होंगे धर्म अधर्म का पता होगा तब लगेगा कि नहीं मैं ये सेवा कर रहा हूं ये निरर्थक नहीं है ये मेरे मुझे इससे पुण्य मिलेगा अथवा निष्काम कर्म बनेगा मैं जो दान दे रहा हूं ये मैं वो संपत्ति जमा कर रहा हूं जो मेरे साथ जाएगी ये तब दिखेगा जब वास्तव में ईश्वर पर विश्वास हो जाए ईश्वर पर विश्वास ऐसे होता नहीं है अभी तो जो हो रहा है शाब्दिक चल रहा है अंदर से लगना चाहिए कि हाँ ईश्वर है गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होगी अच्छे कार्यो में प्रवृत्ति होने लग जाए तब माना जाएगा कि हाँ मुझे अब ईश्वर कुछ समझ में आ रहा है तब तक तो शाब्दिक ही मानना चाहिए जैसे सिगरेट पीना हानिकारक है उसको पता है फिर भी पीता रहता है ऐसे ही हमें ईश्वर हानिकारक है और गलत काम करते ही रहते हैं ईश्वर हानिकारक है, है न्यायकारी है और गलत काम करते ही रहते हैं तो हम और उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे हमको सिगरेट पीने वाला बेवाकूक लग रहा है जिसको पता है ऐसे योगियों की दृष्टि में ईश्वर की दृष्टि में हम बेवाकूफ हैं कि हमें पता भी है कि ईश्वर न्याय कार्य फिर भी गलत कर हमें पता है मोक्ष मिलता है फिर भी प्रयास नहीं करते तो इन सबको दूर करने के लिए ये अविद्या का बार बार चिंतन करना पड़ेगा तो आज हमें यह प्रयोग करना है कि शरीर अपवित्र है शरीर रोगों का घर है स्त्री हो या पुरुष सभी का शरीर हड्डी मांस खून मल मूत्र पसीना आदि गंदगी से युक्त है इस रूप में आप चिंतन करते रहना संस्कार बनेंगे इससे घर में चिंतन नहीं कर सकते आप वहाँ तो कभी कोई आ जाएगा फिर कोई टीवी में कुछ आ जाएगा फिर आपकी इच्छा वो राजनीति में हो जाएगी कभी न्यूज़पेपर आ जाएगा कभी पड़ोसी वाला आ जाएगा कभी मित्र आ जाएगा वृत्तियों में उलझे रहेंगे दिन एक निकल जाए करोड़ों का दिन यूँ निकलगा यहाँ आप अपने दिन का एक एक जो कीमती दिन है हमारा उसको सार्थक कर सकते हैं। वो भी तब जब जागरूक रहे क्योंकि यहाँ प्रकृति रूप बदल बदल के आएगी फंस गए तो आप जानो अब जिसने आज प्राताराश अधिक किया होगा या विचार के नहीं किया होगा उसको फिर आलस्य प्रमाद या दोपहर में हो सकता भूख भी ना लगे अब ना लगे तो कैसे वो बच जाए कि मुझे आज भोजन कम करना गरिष्ठ भोजन नहीं खाना तो थोड़ा कुछ ठीक हो जाएगा नहीं तो दोपहर में फिर मारा जाएगा क्योंकि विद्या के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए यदि यहाँ रजोगुण और तमोगुण में झूलते रहेंगे रहेंगे तो कोई विद्या इधर से उधर निकल जाएगी बहुत सावधान रहना पड़ता है विद्या का संग्रह करना भी सरल काम नहीं है तो अब थोड़ी देर के लिए हमें प्रयोग करना है कि शरीर अपवित्र है शरीर नाशवान है ये तो आपने कल किया होगा कुछ किया नहीं किया जो भी है या आगे करिएगा जैसा भी है शरीर अपवित्र है इसको आप देखें कि मेरा शरीर अपवित्र है आप अपने अंदर देखें मल मूत्र पसीना अथवा जो शरीर आपको प्रभावित करता है उसको ले आए स्मृति में और उसका पोस्टमार्टम कर उसको अवयव में बदले उसके नाक कान उसके मान लो दांत मोतियों जैसे लगते हो तो एक दांत उखाड़ के आप हाथ में रख के देखें उसको कोई भोजन में रख सकता एक दांत आपको उखाड़ के कोई हाथ में दे कि लो ये मेरा दांत मोतियों जैसा फिर तो किसी कमरे में हड्डी मांस खून पड़ा है वहां रहना चाहेंगे अभी हम किस में रह रहे हैं ऐसे कमरे में तो रह रहे हैं तो ऐसे कमरे से हे भगवान हमें शीघ्र निकालिए ऐसा आप ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हैं और उसको पहले तो अनुभव करें कि मैं हूँ ऐसे जंजाल में फंसा हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ और ये शरीर के चक्कर में काम क्रोध लोग राग द्वेष पता नहीं किस किस से युक्त तो हो रहा हूँ और कब से पिसरा हूँ जन्म जन्मांतरों से अब मुझे इससे निकलना है इस मार्ग को नहीं छोड़ना है इस तरह से कुछ सात्विक चिंतन करेंगे और शरीर को आप रूप में देखेंगे तो आंखें बंद कर लीजिए ओम का उच्चारण किया जाएगा उसके बाद आप प्रयोग प्रारंभ करेंगे फिर जब ओम का उच्चारण किया जाएगा फिर विराम दें। ओम शरीर के अंगों का स्मरण करें और मानसिक रूप से ये विचार करें कि ये अपवित्र हैं हड्डी अपवित्र है खून अपवित्र है, है पसीना अपवित्र है मल मूत्र अपवित्र हैं इस रूप में शरीर के अंगों को अपवित्र रूप में देखें और जो शरीर विशेष प्रभावित करता है उसको अव्यव रूप में देखें प्रयोग को लंबा करना है ये तो आपको थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया गया शरीर को आप पवित्र देखें ये जो पतली परत है ये पूरे शरीर का कितना हिस्सा होगी लगभग एक परसेंट भी नहीं होगी शायद 50 किलो का शरीर पतली परत हटाएंगे कितनी ग्राम निकलेगी तो एक परसेंट से हम प्रभावित होते हैं निन्यानवे परसेंट तो बिल्कुल बेकार है अच्छा जिससे प्रभावित होते हैं ये तो सुंदरता का हिस्सा बता रहा हूँ सुंदरता का हिस्सा है एक परसेंट निन्यानबे परसेंट असुंदर है और पवित्र तो हंड्रेड परसेंट है अपवित्रपित्र तो हंड्रेड परसेंट है क्योंकि ये जो परत है ये खुद अपवित्र पदार्थ है मैंने ये बताया इस पर ध्यान रखेंगे नहीं तो पूरा नहीं आएगा समझ में ये जो गुण है गुणी के आश्रित रहता है तो गुण पे नजर नहीं रखना गुणी पे रखना रंग और रूप गुण है ये रंग रूप का जो आश्रय है वो चमड़ी है चमड़ी अपवित्र है इसलिए इससे प्रभावित नहीं हो चाहे गोरा हो काला हो किसी तरह का हो तो इस प्रयोग को आज करना है शरीर अपवित्र है अब एक बार पुनः ओम का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम दें परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं हमारी अविद्या से रक्षा कीजिए ओ सबको सागर नमस्कार